श्रीगणेशा नम श्रीजान कैल्लभों विजय श्रीरामचरतम सोपालन लाड रा्यमह कालमतेभ सिंह योगींद्रम ज्ञानगम्यम गुणनिधि अजिमुम निर्वि मं सुशवधन ब्रह्मवृंद वंदे जनयन कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले कालरूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय, निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ शखेन्वा भमतीवरतनु शूल चरमाबरम कालव्यालूषण गंगा शिम काशी कलिकौशमनम कल्याण कल्पद्रुम नौकर और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ सता शैवल्यम अलभ खरा दंड शंकर तुम्हें जो सतपुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें लव निवेश परमाणु भज सि न मन तिराम को कालु जासु को दंड लव निवेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है हे मन तू तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं भसता सिंधु बचन सुनिरा सचिव बोली प्रभुअस कहवो अब विलंब के ही काम करहु से तू ते कटक भानुकुल के तु जा कर नाथ नाम तु भव सागरे समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा अब विलंब किस लिए हो रहा है सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरी जामवान ने हाथ जोड़कर कहा हे सूर्यकिल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्रीराम जी सुनिए हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं